पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र सूत्रवीस भोज वृत्ति सूत्र सूत्रवीस पूर्वोक्त प्रकार से दृश्य के स्वरूप को जो है अर्थात त्यागने योग्य होने के कारण प्रथम जानने के योग्य है अवस्था सहित वर्णन करके अब उपाधे अर्थात ग्रहण करने योग्य दृष्टा पुरुष के स्वरूप को बतलाते हैं द्रष्टा पुरुष ज्ञान स्वरूप है पुरुष का ज्ञान धर्म नहीं है इसलिए सूत्र में मात्र शब्द है कोई एक मानते हैं कि चेतना ज्ञान आत्मा का धर्म है वह स्वरूप से शुद्ध होता हुआ परिणाम आदि से रहित होने पर भी सुप्रतिष्ठोपी अपने स्वरूप से प्रतिष्ठित रहता हुआ भी प्रत्यनुपस्या चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है बुद्ध की समीपता अर्थात उसमें प्रतिबिंबित होने के कारण उसकी विषयों से उपरोक्त हुई वृत्ति ज्ञान के अनुसार प्रतिसंक्रमाद्यभाविना प्रतिसंक्रमक के बिना भी अर्थात बिना किसी विषय से संबंध रखते हुए निर्लेप होने पर भी देखता है सारांश यह है कि बुद्धि में विषयों के उपराग की उत्पत्ति होने पर सन्निधि मात्र से पुरुष में दृष्टापन है विज्ञान भिक्षुकेभ्यासावाद सूत्र सूत्र का, का अवतरण करते हैं व्याख्यात दृष्टा दृषिमात्र शुद्धपी प्रत्यानुपश्य दृष्टि यहाँ गुण नहीं है किंतु प्रकाश स्वरूप द्रव्य है ज्ञान नैवात्म धर्मो न गुणो वा कथन ज्ञान स्वरूप एव आत्मा नित्य सर्वगत शिव ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है और न किसी भांति गुण की ही है आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है नित्य है सर्वगत है और शिव कल्याणकारी है इत्यादि स्मृति से भी आत्मा ज्ञान स्वरूप द्रव्य ही सिद्ध होता है अग्नि और उष्णता आदि में भेद और अभेद होता है क्योंकि उष्णता के ग्रहण न होने पर भी चक्षु से अग्नि का ग्रहण होता है परंतु पुरुष का ग्रहण ज्ञान के ग्रहण के बिना नहीं होता अतः ज्ञान पुरुष का धर्म या गुण नहीं पुरुष का स्वरूप ही है मात्र शब्द से पूर्व सूत्र में कहे इन प्रकाश क्रिया आदि गुणों की व्यावृत्ति हो गई इन प्रकाश क्रिया आदि में सबशेष गुणों का अंतर्भाव है अर्थात कोई भी गुण पुरुष में नहीं है शुद्ध शब्द से भूत और इंद्रियात्मकत्व की व्यावृत्ति होती है अर्थात आत्मा पंचभूतात्मक और एकादश इंद्रियात्मक भी नहीं है शुद्धोपी बुद्धि से अभेदन के उपपादनाथ शेष विशेषण है शुद्ध और प्रत्यानुप्य विशेषण है यहां परिणामित्व फार्थ्य अचेतनत्व आदि बुद्धि की अशुद्धि है वे अशुद्धि पुरुष में नहीं हैं यही पुरुष की अशुद्धिफाष में व्यक्त होगी प्रत्यनुप्य प्रत्यय के समान तापपन्न इव होता हुआ बुद्धि की वृत्ति का साक्षी है यह अर्थ है इस विशेषण से दृष्टा में प्रमाण कहा है शुद्धोपीत्यादि भाष्य के फलांतर की दूसरे फल की भाष्यकार व्याख्या करेंगे दृषि मात्रा के शब्दार्थ को कहते हैं शक्ति ही है प्रलय और मोक्ष आदि में जीवों के दर्शन नामक चैतन्य फल का उपधान नहीं है प्रतीति या व्यवहार नहीं हैं। इस प्रायोजन से भाष्यकार ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है एवं शब्द का अर्थ कहते हैं विशेषणों से अपरा है अछूता है इन विशेषणों से विशेषता का विशेषित का अर्थ है व्यावर्तन दब्यांतर से भिन्न है यह तात्पर्य है विशेषण वे विशेष गुण हैं जो वैशेषिक शास्त्र में कहे हैं उनके दृढ़ शक्ति तीनों कालों में असंबद्ध है यह अर्थ है इससे सामान्य गुण सहयोग साक्षा परिमाण आदि होने पर भी क्षति नहीं है दृष्टा यह लक्ष्य वाचक पद है बुद्ध से व्यावृत्त भिन्न रूप से इसकी व्याख्या करते हैं इति। संवेदनी बुद्धि का प्रति पुरुष है संवेदन अर्थाकार वृत्ति का नाम है उस वृत्ति का संवेदन प्रतिध्वनिवत प्रतिबिंब है जिसमें वह पुरुष है यह अर्थ है बुद्धि का साक्षी है यह तात्पर्याथ है इससे प्रतिबिंब रूप आरोपित क्रिया से कल्पित दर्शन कर्तृत्व दृष्टित्व है यह बात भी सूचित कर दी है